भागवत महापुराण ध्रुवजी का वनगमन धर्मार्थ काम गमन धर्मा काम मोक्षाख्यम ये छे आत्मनक हरेस्तण पाद सनम तत्त ग्रम ते यमुनाटम सुशी यत्र जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है बेटा तेरा कल्याण होगा अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को मधुवनकूजा वहाँ श्रीहरी का नित्य निवास है तस्मिन् स्नाशवनम तस्िंद शिव कृत्चिता निवसन्ना कलतायाम धिवृता प्राणेन्द्रियमनोमल तन्युतमसर गुरु प्रसादाभिमु सुनासम सुंदर वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना फिर रेचक पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्र के दोषों को दूर कर धैर्युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं उनकी नाशिका भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं तरुण रमणीयांग मरुणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताश्रयणम शरण्यम करूणाणव श्रीभस्सा कम घनश्याम पुरशाल शंख चक्रगता पद्म चतुर्भुजम् उनकी तरुण अवस्था है सभी अंग बड़े सुडौल हैं लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शर्णागत वत्सल और दया के समुद्र हैं उनके वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह है उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गा एवं पद्म सुशोभित है कुंडलिनम कि वलयान्वित कौस्तुभाग्रीव पीत कौशेय वास कांची कलाप पर्यस्तम कांचन नूपुर दर्शनी शांतम मनो अंग प्रत्यंग प्रत्यंगट कुंडल केजूर और कंकड़ादि आभूषणों से विभूषित है गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है उनके कटि प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर पैजनी सुशोभित है भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। हैचिताम हित पद्म कर्णिकाधिष्यम आक्रम्यात्मस्थितम जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंत करण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पादार बिंदो को स्थापित करके विराजते हैं स्मान अभिध्यागावलोकनमतकूते न मनसा वरदर्शभम एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्या मन तो नम इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तलीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं जप्यस् परमो गुह्य स्रूह्यता मे निपात्म यम सप्तरात्र प्रपटन पुमा पश्यतचरा ओम नमो भगवते मन्त्रे वा मंत्रेन देवस्या द्रव्यमयी बुध सपर याम विम राजकुमार इस ध्यान के साथ जिस परम गुह मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ सुन इसका सात रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए सलिले वन्य ही मूल फलादि भी तुलस्या प्रिया प्रभु लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चाम चित्यम प्रभु का पूजन विशुद्ध जल पुष्पमाला जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेसी तुलसी से करना चाहिए यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके उसमें तो नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करे सर्वदा संयत चित्त मननशील शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करे स्वेच्छावतार चरित अचिन्त्य निज मी सत्योत्तम श्लोक तद्यांगम परिचर्या भगवत पूर्व से पिता हृदय प्रयुद्या इसके सिवा पुण्यकृति हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे प्रभु के पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें एवं काये न मन सा भचसा च मनोगत परिचर्यो भगवान भक्तिमत्चर्य पुनसाइना सम्यक भजताम भाववर्धन इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन वाली और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं विरक्त भक्ति योगे नूयशाम तम निरंतर भाव भजे तामुक्त यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे इतकस्त परक्रम्य प्रणम्य चपारभक यज मधुवन पुष्परेचर्चित तपोवन गते तस्ोतुर मुन अर्तार्णको राजवाच उवाचतम् श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर महाराज के महल में पहुंचे राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा नारद वाच राजम ध्याम मुखे न पर नारद जी ने कहा राजन तुम्हारा मुख सुखा हुआ है तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ जायी राज सुतो मे बाको ब्रह्मण त्रैणेना कूणात्मनावासी पंचवरस मात्र महां कवि अप्यनाथम वने ब्रह्मण मां स्म्यभक मृका शांत शयालम छदिता परम्लाल अहो मे बतोरात्म सत्तमः राजा ने कहा ब्रह्मण मैं बड़ा ही स्त्रीण और निर्दय हूं हाय मैंने अपने पांच वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर में से निकाल दिया मुनिभर वह बड़ा ही बुद्धिमान था उसका कमल सा मुख भूख से कुंभा गया होगा वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा ब्रह्म उस असहाय बच्चे को में कहीं न खा जाए मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं देखिए वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था किन्तु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया नवन है हम माशु चतनयम दिवगुप्त विषा पते तत्म अविजा प्रवंते यशो जगत दुष्कर्म कर लोकपावल प्रभु ये सत्याचिरथो विपुल तव श्री नारद जी ने कहा राजने बालक की चिंता मत करो उसके रक्षक भगवान हैं तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है उसका यश सारे जगत में फैल रहा है वह बालक बड़ा समर्थ है जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा मै इतिर्षि प्रोत्तम विशुत जगति पति राजीमानृत्य पुत्र चिंतन तत्रिषिप्रयतः मुपोष्य तामुपोष्य सामहित पर्यचृ न पुर श्री मैत्रीजी कहते हैं देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तान राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी त्रिरात्र अनुसारेको दिनेचय उन्होंने तीन तीन रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए एक मास व्यतीत किया दूसरे महीने में उन्होंने छह छह दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया तृतीय मासम नव में नव में हने उत्तम श्लोकम उपाधा व चतुर्थम अभी वहीदश दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर बारह बारह दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की पंचमेंस नुप्राते जित्वासो नृपात्मज ध्यान ब्रह्म पदक तस्थ स्थाणुवाचल सर्वतो मन आकृष्दूते ध्यान भगवत रूपम नाद्या चित्क मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर कर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया आधारम महदादी प्रधान पुषेस्वर ब्रह्मधारियमा लोकाश कंपीले जल्क पदेन स पाराथिवाकस्थौ तदुंगुष्ठ निपीडिता मही ना तारध मे द्रुधिष्टिता तरीव सभ्येतरत पदे पदे जिस समय उन्होंने महदादी संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधिश्वर परब्रह्म की धारणा की उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे जब राजकुमार थ्रू एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई और ढगमकाने लगती है तस्न्निध्या विश्वमात्म द्वारम धिया लोका निरुवास निपीडिता वृषम सलोकपालाशरण जयुर्जी अपने इंद्र द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा हरि का ध्यान करने लगे इस प्रकार उनकी प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्रीहरि की शरण में गए देवा उचहो नीधा वो प्राणरोधम चराचरस्य रोधम न चरस्याखिल नो वृजनादिमोक्ष प्राप्ता शरण्यम देवताओं ने कहा भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं अपने शरण में आए हुए हम लोग को इस दुख से छुड़ाइए सही भगवान वाच माँ भैषालम तपसोधुर यतो शिव प्राण आसीन ने कहा देवताओं तुम डरो मत उत्तानपाद के पुत्र धूने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ मैं उस बालक को इस दुष्कर् तब से निवृत्त कर दूंगा ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारश्याम सीतायाम चतुस्क ध्रुव चरितष्टमोध्याय